अठारह डैश में तुम सब में निर्दोष हूँ माँ नहीं क्षति कुल था जो लुट तुम्हारे स्वामी ना बनने पाए जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का कोई योगदान नहीं है हमारे जीवन में ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ही परमेश्वर हैं और हमारे जैसे ही जितने जीवन के बिंदु हैं उतने ही परमेश्वर भी हैं। इन सब के द्वारा जो ऊर्जा का विसर्जन हो रहा है उससे सिर्फ हमारी जीवन ही नहीं बनता है यद्यपि हमारे अतिरिक्त जो हमारा ब्रह्मांड है वे भी निरंतर बढ़ रहा है इसको हम पृथ्वी के साथ घटा कर देख सकते हैं जैसा ये मानव है उसके अनुरूप ही पृथ्वी भी स्वयं को ढालती जा रही है हभी बन रही है ये मानव के अनुकूल बनने के लिए हर पल प्रयासर है यहाँ रहने वाला मानव अपने जीवन को लेकर अत्यधिक संकट में दिखाई दे रहा है इसका जीवन खतरे में यहाँ पृथ्वी पर नजर आ रहा है इसलिए ये यह यहाँ से कहीं और दूसरे किसी ग्रह पर अपना निवास स्थान बनाने के लिए लगातार परिश्रम कर रहा है ये पृथ्वी भी अब ठीक मनुष्य की तरह से भी अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है ऐसा ही ब्रह्मांड के साथ भी हो रहा है जितना जीवन का विकास होगा उतना ही ब्रह्मांड का विकास होगा जिसको विग्वयगण के नाम से जानते हैं और जितना जीवन का हराश होगा उतना ही उतना ही पृथ्वी का भी नाश होगा इसके साथ ब्रह्मांड का भी पतन नाश होगा जिसको ब्लैक होल कहते हैं ये विग्वय की घटना एक परिवर्तन है जो हर परमाणु में घट रही है ये ब्लैक होल भी हर परमाणु में भी विद्यमान है ये नया नहीं है यही जीवन और मृत्यु है जब जीवन से भरे है तो आपका विकास हो रहा है जिस वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं लेकिन जब आप मृत्यु के साइ को अपने चारों तरफ महसूस करते हैं तो ये वैज्ञानिक भाषा मैं ब्लैक होल है जो आपको पिघलाकर आपका जो जीवन रस है उसे चुस रहा है जो एक बार इस शरीर से मुक्त करके दूसरे शरीर के लिए तैयार कर रहा है इस विश्व ब्रह्मांड के प्रारंभ में सर्वप्रथम सब का गया सब को जानने वाला और सब का उत्पादक सबको पैदा करने वाला सबको युक्त विस्तार करता सबको फैलाने वाला जो सब प्रकार के सद्गुण को धारण करता सबका अद्वितीय प्रकाश का सूर्य के समान तेजी है सबसे श्रेष्ठ जिसमें सभी रुचि लेते हैं जो अलौकिक अद्भुत प्रकाश सबसे बहुमूल्य विषय है जिसको प्राप्त करने की योग्यता प्रत्येक मनुष्य जन्मजात धारण करता है जिसको सबने पहले से ही प्राप्त ही कर रखा है जिस परमेश्वर के प्रेम सामर्थ्य के वशीभूत होकर सभी आकाश ब्रह्मांड सौर मंडल ग्रहाद्य अपना अपनी धुरी पर निरंतर था स्थान निश्चित गति कर रहे हैं, जो ईश्वर गयन का दृष्टांत लुक और अपने व्याप्ति से सबको आच्छादित कर रहा है वे ईश्वर मर्यादा से देखने योग्य अव्यक्तर दृश्यता के कारण जो आकाश स्थान को ग्रहण करता है माँ अभन सही क्वाल बात माँ पुरुष के विचार तुम पर शासन न करे जिस ब्रह्मा के ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सब लोग दृष्टांत के समान है जो सर्वित्र व्यापक सब का आवरण सब का प्रकाशक और सबका सुंदर अनुशासन करता है जिसने सभी को उनको नियम के साथ नियमन करके सभी छात्रों को जो लोगों के समान है लोकपाल है उनको रखता है वहीं परमेश्वर हम सब के अंतर्मन में अंतरियामी रूप में विद्यमान है जो निरंतर हम सब की हर कामना में सर्वश्रेष्ठ और उपासना करने के योग्य है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ इसके स्थान पर सेवन के योग्य करने नहीं है और जो ये अद्भुत और अलौकिक कार्य करता है वही ब्राह्मण है जिसके लिए उसका ब्रह्म ज्ञान सब कुछ है जिस ब्राह्मण के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है वह ब्राह्मण नहीं है वे कुछ और इसके है ये ब्रह्म ज्ञान सभी मनुष्यों को संत के रूप में नहीं मिलता है ये अनुवां वंश परम्परा का संवाहक नहीं है इसके लिए केवल एक मार्ग पुरुषार्थ के चरम उत्कर्ष को उपलब्ध होना ही ब्रह्मज्ञान है जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है वही सबका उत्पादक सबका माता पिता और सबका सच्चा निस्वार निष्पक्ष गुरु है वही ये सब निश्चित करता है कि कौन साथ छात्र किस प्रकार की योग्यता रखता है उसकी योग्यता के सामर्थ्य के अनुरूप ही वे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी पुरुष उस छात्र को उसके लिए उपयुक्त शिक्षा का ज्ञान देकर शिक्षित करता है और उस विशेष कार्य के लिए इस भूमंडल पर नियुक्त करता है क्योंकि हर किसी के लिए हर प्रकार का विशेष ज्ञान उपलब्ध करना इस छोटे से जीवन में संभव नहीं है और न ही हर व्यक्ति हर प्रकार का विशेष कार्य ही कर सकता है इसके लिए कुछ विशेष व्यक्तियों का ही परम पुरुष निश्चित करता हैं मानवों में अत्यधिक मानव लेवर किस्म के कार्य का संपादन करते हैं जिस प्रकार से हर व्यक्ति न ही किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है न ही राष्ट्रपति ही बनता है न ही हर व्यक्ति जज चिकित्सक न ही हर व्यक्ति वैज्ञानिक ही बनते हैं ये बात अलग है कि ये संभावना सबके अंदर है यद्यप्रिय पुरुष के परिश्रम और उसकी परिस्थिति पर भी काफी कुछ निश्चित करता है यदि मानव अपने प्रारंभिक जीवन में एक विशेष उद्देश्य बनाकर निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुष करें तो अवश्य में वे एक दिन अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुंच जाएगा इसके लिए वह अपना कर्म करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है यही इस स्वतंत्रता का गलत उपयोग ही इस मानव को बहुत सारे न करने योग्य कर्म करता जिसके कारण ही उसे बंधन को उपलब्ध होना पड़ता है जिसके लिए वे अपने भाग्य किस्मत और अपने भगवान को दोष देता है और बार बार उलाना करता है कि परमेश्वर तुमने हमें ये क्यों नहीं दिया मुझे ऐसा क्यों बनाया ऐसा ही मानवों की संख्या इस भूमंडल पर सबसे अधिक है जो स्वयं से और स्वयं के कर्मों से और मिलने वाले कर्मों से अत्यधिक अत्यधिकृत है उनका जीवन साक्षात मृत्यु के समान है कहले को वे जीवित होते हैं वास्तव में उनमें जीवन जैसा कुछ भी नहीं है वे अपने हाँ अंदर पूरी तरह से उठ चुके होते हैं उनके सामने हर तरफ से केवल निराश के बादल ही दिखाई देते हैं, उनके जीवन में कोई आशा की किलन नहीं दिखाई देती है वे अपने हाँ जीवन में वस्तु में कभी जीवन को अनुभव ही नहीं करते हैं सदा उन्हें मृत्यु ही दिखाई देती है इसके पीछे मुख्य कारण है कि वे जिस समाज में रहते वे समाज और वह परिवार उनको बनाता है वे स्वयं के मालिक नहीं होते हैं यद्यपि वे वह सब दाश का समान होते हैं जो वस्तु जितनी दुर्लभ या बहुमूल्य है या जितनी बड़ी है या जितनी क्षुद्र है उसको उपलब्ध करने वाले भी उसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं बहुत कम और दुर्लभ व्यक्ति ही होते हैं जीवन के चरम उत्कर्ष अपने जीवन में उपलब्ध कर पाते हैं। जितनी क्षुद्र या छोटी वस्तु है उसको चाहने वाले भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं ये सब निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं यहाँ किसी को मुफ्त में कोई वस्तु नहीं मिलती है हर किसी व्यक्ति को उस वस्तु की उपयुक्त लिमिट अवश्य चुकानी पड़ती है जो मुफ्त में किसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं वे उसकी उपयोगिता और बहुमूल्यता से अनजान ही रहते है जैसा कि हर व्यक्ति को नहीं पता है कि सूर्य की कीमत क्या है हवा की कीमत क्या है पृथ्वी की कीमत क्या है जल की कीमत क्या है आकाश की कीमत क्या इन पांच तत्वों का मेल है ये शरीर है या फिर वह परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कितना बहुमूल्य है लोग इसको भूलकर हमेशा किसी न किसी प्रकार से ऐसी प्रकार इन केवल हर समस्या का समाधान के रूप रुपए को देखते हैं और इसको ही उपलब्ध करना अपने जीवन का परम उद्देश्य समझते हैं जिसके कारण वे उस वस्तु का सही उचित उपयोग नहीं कर पाते इसके विपरीत वे उस का अधिक दुरुप्रयोग ही करते हैं इस जगत में जो डॉलर नाम का कोई एक प्राणी है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है विज्ञान के माध्यम से उसने स्वयं के जीवन में कुछ विशेष प्रयोग करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसके माता पिता स्वयं शिव हैं और जिसकी माता स्वयं पार्वती है जो स्वयं साक्षात अर्थनारेश्वर है जो न स्त्री है न पुरुष है वह दोनों से ऊपर उठ चुका है वे उस जगत में रहता है जहाँ जगत जाग बेह गति करता है